FM, तरंग डिजिटल तो आइए शुरू करते हैं आज के इस तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन को और एक के बाद एक सुंदर आवाज आप तक पहुँचेंगे तो सबसे पहला ऐश्वर्या हमारे साथ है ऐश्वर्या आपका बहुत बहुत स्वागत है माई नेश्वर्या गली में मारे फेरे पास आने को मेरे गली में मारे फेरे पास आने को मेरे कभी परखता नैन मेरे तू कभी परखता तोर कभी परखता नैन मेरे तू कभी परखता तोर अंबर सरिया मुंडिया वे कचिया गलिया न तोड़े अंबर सरिया आवे कचिया कलिया ना तोड़ तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोले अंबर सरिया हो अंबर सरिया मैं कलियों के जैसी मेरी अलहड़ उम्र नी छोटी सी ये जान मेरी और जो बन बहता पानी मैं कलियों के जैसी मेरी अलहड़ अलहड़ी छोटी सी ये जान मेरी और जो बन बेहता पानी हो जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल दाहानी हो जब से चढ़ी जवानी ढूंढती दिल दाहानी मैं अनजानी को ये पानी ले न जावे रोड सरिया मुंडे आवे कचिया कलिया ना तोड़ तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोले अंबर अम्बरसरिया My name is anjali radaya and i am from 8d tu aata hai seene mein jab jab saanse bharti hu tere dil ki galiyon se main har roz guzarti hu hawa ke jaise chalta hai tu main re tujh jaisi udti hu कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ चुपके चुपके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 तुझ संग बैर लगाया ऐसा तुझ संग बैर लगाया साह न मैं फिर अपने जैसा हो रहा न मैं फिर अपने जैसा नाम नाम मेरा, नाम गत गत मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये एब इश्क ए बर इश्क रंग सरंग सब माय नेम इज चाहत बिंगानी आई एम फ्रॉम क्लास नाइन्थ उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे गोदी उठा ले नामा चल पोछ देना मैला सा साखें दिखाए मुझे जब जिंदगी याद मुझे आती तेरे गुस्से की डाटा भीतर तूने तो मुझे फूलों की तरह क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह माथा गरम है सुबह से मेरा रख दे हथेली थे ली नामा कुछ खाया देर से क्यों आई कोई ना पूछे यहा हीरा कहाँ कभी नगीना न मुझको क्यों ऐसे पाला था माँ तेरी नज़र से मुझे देखे न जहा दुनिया को तो डाँटेगी ना डाँटेगी ना मां तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ दुनिया को तो डाँटेगी ना डाँटेगी न माँ चुपके चुपके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 मेरे सपनों को जुलाया भले रागिया तेरी चोरी भले नींदियाँ तेरी चोरी बस तीसिया तो there <laughs> आपसिया एंड नाइम इन क्लास एथ आंखों के पन्नों पर मैंने लिखा था सौ दफा लफ्जों में जो ऐशक था हुआ ना हो ठो से बाया खुद नाराज हो क्यूँ बे आवाज मेरी खामोशियाँ हैं सजा दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ पता क्या तू है हीरो मेरा क्या तू है हीरो मेरा क्या तू है हीरो मेरा क्या तू है हीरो मेरा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 मेरे सपनों को झुलाया सारी रात भले बगिया तेरी छोड़ी भले नींदिया तेरी चोरी बस तिया तू रखे ओ, मेरी बा there Seventh, जो दिल से लगे उसे कह दो hi hi hi hi, जो दिल ना लगे उसे कह दो bye bye bye bye.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 भालो मुझको वो मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे तुझ पे फ़िदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा क्या करू मैं दिर्वा? बुरा ये जादू तेरी का कि मेरा हो गया गुलाबी आखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया तरंग ab milkar ga hat rang o dardiyo mat bananti point 4 point 4 gaenge so milkar gaenge tarang sura ki my name is klim savalya i am from 6th standard rangi parode ave खुशियो संग लावे लरखाय हायू हाय हाय रंग परोड़े खुशियो संग लावे खाय हायू हाय हाय आशा निकरणों मंगे उमंगवे छिड़काय मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय हाय हाय हाय हैश भरम होश भरम मंगल बेला आए सपनों की डहरी पे दिल की बाजीरे शहनाई शहनाई शहनाई ख्वाबो के बीज जमी पे हम हम को है है आशा के के मोती माला शहनाई शहनाई शहनाई सज सज लो रस लो शुभ गड़ी छे आछा आछा टमटमत शिमणा उजलावे हो लवे ओ लवे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 कि तेरी सास चलती धर मैं रहूं बस वही उम्र भर जितनी हँसी है मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं बातों में तेरी जो खो जाते हैं आओ ना होश में मैं कभी बाहू में है तेरी जिंदगी है रंग सब My name is Nesya Batra I am from 6 Hum tere bina ab reh nahi sakte tere bina kya wajood mera tujhse juda agar ho jayenge to khud se bhi ho jaenge juda kyunki tum hi ho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 आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हवा के झोंके आज मौसम से रुठ गए कुलों की शोखी आज भवरे आके गए बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा इसी बहने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लू संवार लू सवार लूँ है सवार लूँ बरामदे पुरानी है नई सी धूप है जुपल के खटखटा रहा है किसका रूप है बरामदे पुरानी है नई सी धूप है जुपल के खटखटा रहा है किसका रूप है शरारते करे जो ऐसे भूल के हिजाब कैसे उसको नाम से मैं पुकार लू सवार लूं। सवार लू सवार लू है सवार लू रंग सब hello myself nitya gupta i am study in grade 5 of gd goenka international school and i am going to sing kaisi paheli zindagani here i go o nay nahi nahi ye baatein ye baatein hai purani o ho ho kaisi paheli hai ye kaisi paheli zindagani थमा हरों का इसको किसने हाँ ये तो बेहता पानी ओह हो कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंद ला ला ला ला ला ला ला ला जू जू जू, जू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 Krishna, Krishna, Krishna. Subah, sham bol bande. Krishna, Krishna, Krishna. My name is Prem Thakur. I am from Nandy. Ham tere bin na rahe nahi sakte. Tere bina kya vachud mera?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 तेरा मेरा रिश्ता है कैसा एक पल दूर गंवार नहीं तेरे लिए हर रोज़ है जीत तुझको दिया मेरा वक़्त सभी कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना हर सांस पे नाम तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी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 के वसते हो तेर दिल में प्यार जीना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है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 जीना इसी का नाम है रिश्ता दिल सदी के तुबार है दुबार का जिंदा है हम ही से नाम प्यार का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 धागे तेरी उंगलियों से छे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से छे कोई टोहटो हना लागे किसी तरह गिर है ये सुलझे कोई टोह हना लागे किसी तरह गिर है ये सुनझे है रोम एक तारा है रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाउल कोई तोह तोह लागे किसी तरह ये मैं हूँ अनुप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो गुनगुनाते रहो जो तू मिटाना चाहे जीवंती कृष्णा क्रिष्णा, क्रिष्णा, क्रिष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा माई नेम इज रतन प्रसाद क्लास फिफ्थ सारी रात आहें भरता पल पल यादों में मरता माने ना मेरी मन मेरा थोड़े थोड़े होश मंद होशी सी है गीन बेहोशी सी है जाने कुछ भी ना मन मेरा कभी मेरा था पल्ल बे गाना है ये दीवाना दीवाना समझे ना वो कभी चुप चुप रहा है कभी गायाए करे बिन पूछे तेरी तारीफ़ सुनाया ए करे है कोई हकीकत तू या तो इत सादा है तुझे जाने गल तो इतना पे ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा रंग सब My name is Ashang Singh. I'm from Grade Nine. Thehazir pe mere dil ki jo rakhe hai tu ne kadam. Tere naam pe mere zindagi likh di mere hamdam. Haasi ka maine jina jina kaise jina. हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है जो तू मेला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम ओ आसमां मिला जमी को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम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 nama krishna, krishna krishna my name is shikha singh i study in class 5th and today the song i'm going to sing is dil hai chhota sa dil hai chhota sa choti si aasha masti vare man ki boli si aasha chand taron ko छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा महक जाऊ मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हो जैसे महक जाऊ मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में मैं हो जैसे बादलों की मैं ओढ़ चुनरिया झूम जाऊ मैं बन के बावरिया अपनी छोटी में बांध बाँधलू दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा Miss Swara Mishra from six. Yeah. Tu aata hai scene me jab. jab बातें करना भूल गई मैं हूँ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुन -गुनाते रहो। मुम इज तमन्ना कुमार एंड आई एम फ्रॉम सिक्स कच्ची डोरियों डोरियों डोरियों से मैनू तू बंद ले पक्की यारियों यारियों, यारियों में हों ये ना फसले नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरी सोनिया सुन ले मेरी दिल दियाँ गल नाल कर बैखें अख नाल बैखे अखियाँ अक मिला के दिल दिया गल दिल दिया ग my name is tamanna chaurjaria and i am from 8 nai jina nai jina nai jina tere baju nai jina nai jina nai jina tere baju main tenu samjha wa ki na tere bina lagda <laughs> ji main tenu samjha wa ki ना तेरे बिना लग दाजी तू की जाने इंतजार तेरा तु दिल तो यो जान मेरी जान मेरी नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिये मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं माई नेम चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी महाबत से मिली है सदा रहना दिल में करीब होके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। नमस्कार आप सुन रहे रेडियो 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आपने अभी सुना हमने पूरे तेवीस बच्चों का कंपटीशन को सुना आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और एक से बढ़कर एक आवाज आप तक पहुंची है तो मैं चाहूंगा आपसे इजाज़त फिर मिलेंगे सेकेंड राउंड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुनाए है रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर